ऐसा कैसे हो सकता है तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ रह रहे हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हेडक्वाटर में विक्रांत से डॉक्टर संजय ने सवाल करते हुए कहा आखिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ है तुम तुम कैसे नहीं जान पाए अरे कमाल है सर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और आप क्या सवाल कर रहे हैं विक्रांत ने झुंझलाते हुए कहा अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं यहाँ क्या करने आता मुझे कुछ नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है वो बस कल रात को मुझसे मिलने आई थी और फिर अचानक से बिना कुछ बताए गायब हो गई अब वो कहाँ है मुझे नहीं खबर लेकिन उसे बताना तो चाहिए था ना अरे तो मैं अब क्या करूँ जो नहीं बताया तो विक्रांत ने जवाब दिया मुझे उसके बारे में बस इतना पता है कि उसका बर्थडे कब होता है और वो मुझसे कुछ महीने ही बड़ी थी बस और कुछ नहीं बताया उसने मुझे कभी और उसके पेरेंट्स घर कुछ कुछ नहीं बताया और नहीं पता सर मुझे कुछ विक्रांत ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा आप बताइए आपका क्या हुआ उस पता किया हेडकवाटर से कोई मदद मिली कोई इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस की एक सीनियर ऑफिसर गायब हो जाती है और आपके डिपार्टमेंट के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं है ये कोई मजाक है क्या ऐसा कैसे कह सकते हैं ये लोग कुछ नहीं वहाँ तो बस सब यही चर्चा कर रहे हैं कि नैना कितनी होशियार ऑफिसर थी वो कितनी बहादुर थी बस सब उसके गायब होने की बात कर रहे हैं कोई कुछ कर ही नहीं रहा डॉक्टर संजय ने विक्रांत को बताया क्या आप क्या बातें कर रहे हैं इतने सीनियर ऑफिसर होने के बाद भी इस तरह की बात कोई कुछ नहीं कर रहा है विक्रांत ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा अच्छा तो ये बताइए कि नैना का ट्रांसफर पनवेल ब्रांच से यहाँ डी एन ब्रांच पर किसके कहने से हुआ था किसने किया उसका ट्रांसफर देखो इसके बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इतना पता है कि हाईकमान से ऑर्डर आया था ट्रांसफर का डॉक्टर संजय ने विक्रांत से कहा और इस बारे में मैंने तुम्हारे पुराने ब्यूरो चीफ अमृत से भी बात की है उन्होंने भी यही कहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए थे और मैंने बस उस ऑर्डर को फॉलो किया था इसके अलावा उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गज़ब है आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला विक्रांत ने डॉक्टर संजय को गुस्से से, से तरेरते हुए कहा मैं खुद अपने दम पर सब पता कर लूँगा मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है अब देखना आप मैं सब पता कर लूँगा नैना को मैं ढूंढ निकालूंगा और किसी भी हालत में विक्रांत शांत हो जाओ शांत हो जाओ आराम से ठंडे दिमाग से काम लो डॉक्टर संजय ने विक्रांत को समझाते हुए कहा नैना सेफ़ है उसे गवर्नमेंट के ऑर्डर से कहीं छुपने के लिए कहा गया है उसे कुछ नहीं होगा किडनैपिंग नहीं हुई है उसकी जब तक वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है तब तक वो बिल्कुल सेफ है उसे कुछ नहीं होगा डॉक्टर संजय की बात विक्रांत को काफ़ी हद तक सही भी लगी सही बात है नैना की कोई किडनेपिंग तो हुई नहीं है जहाँ भी उसे जाना था वहाँ वो अपने मन से और अपनी खुशी से गई हुई है और जिस तरह से हर जगह से उसकी पर्सनल डिटेल को डिलीट किया गया है वो गवर्नमेंट के अलावा कोई और नहीं कर सकता है और इस तरह से इन्फॉर्मेशन डिलीट करने के पीछे मकसद नैना को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उसे सेफ करना है कुल मिलाकर अगर ये काम गवर्नमेंट का है या पुलिस डिपार्टमेंट का है तो फिर नैना बिल्कुल सेफ है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही है कहीं नैना रॉ की डिटेक्टिव तो नहीं बन गई कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉ वाले उसे अपने खुफिया जासूसों में शामिल कर रहे हैं विक्रांत के मन में ख्याल है, लेकिन फिर अगले ही पल वो सोचने लगा लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नैना मुझे जरूर बताती कम से कम मुझसे तो वो ये बात कतई ही ना छुपाती और अगर उसे रॉ एजेंसी में शामिल होना ही था तो फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाने के लिए क्यों कहती रॉ में काम करते हुए भी तो वो मेरे साथ रह सकती थी मुझसे दूर जाने की क्या जरूरत थी उसको दूसरी बात नैना की माँ भी काफ़ी हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर है और वो किसी भी हालत में अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी को ऐसे खतरे में नहीं पड़ने देती वो कभी भी नैना को इस तरह से रॉ एजेंसी में शामिल होने के लिए ना जाने देती नैना की माँ का ख्याल आते ही विक्रांत के दिमाग में कुछ ख्याल आया उसने तुरंत ही डॉक्टर संजय की तरफ देखते हुए कहा सर एक मिनट मुझे नैना की माँ के बारे में इतना पता है कि वो काफी हाई लेवल के ऑफिसर थी और उनके इशारे पर ही जूनियर से लेकर सुपर सीनियर तक किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर हो जाता था ट्रांसफर करना तो उनके लिए चुटकी बजाने जैसा था ये सुनकर डॉक्टर संजय हैरानी भरी निगाहों से विक्रांत की तरफ देखने लगे क्या बातें कर रहे हो विक्रांत ऐसा नहीं होता है ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं है जो चुटकी बजाते हुए जिसका चाहे उसका ट्रांसफर कर सकता है ये सब बस कहने की बातें हैं जब करने की बारी आती है तो ना तो बड़े बड़े ऑफिसर भी हाथ खड़े कर देते हैं और ट्रांसफर का डिसीजन सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है उसमें कई सारे ऑफिसर्स का मत लिया जाता है अरे सर आप मान ही नहीं रहे अब मैं सच कह रहा हूं, विक्रांत ने डॉक्टर संजय को समझाते हुए कहा जब नैना पहले पनवेल ब्रांच में थी उसकी ब्रांच के ब्यूरो चीफ से कुछ लड़ाई हो गई थी तब नैना ने अपनी मां से कहकर ब्यूरो चीफ का ट्रांसफर करवा दिया था और ऐसी जगह ट्रांसफर करवाया था कि वहां कोई जाना भी नहीं चाहता अच्छा लेकिन आज तक मेरा सामना किसी ऐसे ऑफिसर से नहीं हुआ लेकिन फिर भी चलो मैं देखता हूँ मैं अपने लेवल से चेक करता हूँ कि ऐसा कौन सा ऑफिसर कर सकता है अच्छा तुम भी क्यों नहीं अपने लेवल से उनका पता लगाने की कोशिश करते हो इसके बाद डॉक्टर संजय ने आगे बोलते हुए कहा विक्रांत मैं तुम्हारा गुस्से को जानता हूँ लेकिन थोड़ा धैर्यता से काम लिया करो तुम खुद थोड़ा सोचो कि नैना या उसकी फैमिली किसी डेंजर में है और गवर्नमेंट उन्हें सेव करने के लिए ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर रही है तो फिर तुम ऐसे पब्लिकली हल्ला करके उसके लिए खतरा नहीं बढ़ा रहे तुम खुद नैना की मुश्किल बढ़ा रहे डॉक्टर संजय की बात सही भी थी विक्रांत को उनकी बात समझ में भी आई तो उसने डॉक्टर संजय की बातों को सीरियसली लिया सही बात है अगर नैना को सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट द्वारा या पुलिस द्वारा उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा रही है तो फिर ऐसे में उसे ढूंढने की कोशिश करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर करना तो और भी खतरा बढ़ सकता है लेकिन विक्रांत ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकता वो नैना के बारे में जरूर पता लगाएगा चाहे उसे अंडरग्राउंड रहकर ही काम क्यों ना करना पड़े बीप बीप इसी बीच विक्रांत के व्हाट्सएप पर मैसेज आए उसने मैसेज खोलकर देखा तो पता लगा कि जतिन ने उसके पास नैना की फोटो भेजी हुई है यह फोटो तब की थी जब नैना उसके साथ कैंपिंग और फिशिंग के लिए गई हुई थी उस फोटो में नैना का हंसता नैना की फोटो देखने लग गया और उसी की यादों में खो गया नैना के साथ बिताए हुए हंसी मजाक के पल गुस्से वाले पल लड़ाई झगड़े सब कुछ उसे याद आ रहा था विक्रांत विक्रांत तुम सुन रहे हो डॉक्टर संजय ने उसे यादों की दुनिया से बाहर निकाला हाँ हाँ क्या कह रहे थे आप तो मेरी बात ध्यान में रखना गुस्से से हर जगह काम नहीं चलता धैर्य रखकर काम किया करो हाँ हाँ सर समझ रहा हूँ विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया वो वहां से उठकर जाने लगा लेकिन कुछ कदम जाने के बाद वो वापस डॉक्टर संजय के पास आया और उनके टेबल पर एक पेपर रखते हुए बोला ये मेरा अवॉर्ड लेटर है इस पर मुझे हेडक्वाटर के चीफ का सिग्नेचर और मोहर चाहिए करवा दीजिए इतना कहकर विक्रांत तुरंत मुड़कर वापस चला गया उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि डॉक्टर संजय उसका यह काम करवाने के लिए राजी हुए या नहीं विक्रांत के दिमाग में अभी भी सिर्फ नैना का ख्याल ही घूम रहा था उसका मानना था कि अगर नैना किसी मुश्किल में थी या उसे कोई खतरा भी था तो वो मुझे जरूर बताती ऐसे बिना बताए जाने का कोई सवाल ही नहीं है वापस अपनी लैंड रोवर में बैठने के बाद विक्रांत और ज्यादा तनाव में आ चुका था उसे एहसास हुआ कि नैना का यूँ जाना कोई मामूली बात नहीं है या ऑफिस या काम से जुड़ी बात भी नहीं हो सकती वो मुझसे लास्ट बार अपनी मर्जी से मिलने आई थी जाने से पहले उसने मुझे मैसेज भी दिया जरूर उसकी फैमिली में कुछ चल रहा होगा जरूर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तभी वो यूं इस तरह मुझसे लास्ट बार मिलकर बाय बोलने आई थी विक्रांत के दिमाग में अभी भी नैना की वॉइस रिकॉर्डिंग वाला मैसेज घूम रहा था उसने कहा था विक्रांत तुम मुझसे दो प्रोमिस करो पहला तुम कभी पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ोगे दूसरा मुझे भूल जाओ नहीं नैना नहीं ये कभी नहीं हो सकता तुम्हारी दूसरी प्रोमिस में कभी नहीं पूरी कर सकता मैं तुम्हें तो कभी नहीं भूल सकता मैं तुम्हें तो कहीं नहीं जाने दूंगा चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें तो ढूंढ कर ही रहूंगा